श्री घर के संहिता माधुर्य खंड दश अध्याय पुलिंद कन्या रूपणी गोपियों के सौभाग्य का वर्णन श्री नारद जी कहते हैं अब पुलिंद अर्थात कोल भिल जात की स्त्रियों का जो गोपी भाव को प्राप्त हुई थी मैं वर्णन करता हूँ यह वर्णन समस्त पापों का अपहरण करने वाला पुण्यजनक अद्भुत और भाव को बढ़ाने वाला है विंध्याचल के वन में कुछ पुलिंद कोल भिल निवास करते थे वे उद्भट योद्धा थे और केवल राजा का धन लूटते थे गरीबों की कोई चीज़ कभी नहीं छूते थे विन्ध्य देश के बलवान राजा ने कुपित हो दो अक्षोहणी सेनाओं के द्वारा उन सभी पुलिंदों पर घेरा डाल दिया वे पुलिंद भी तलवारों भालों सूलों फरसों शक्तियों रिष्टियों भूषुंडियों और तीर्थ कमानों से कई दिनों तक राजकीय सैनिकों के साथ युद्ध करते रहे विजय की आशा न देख उन्होंने सहायता के लिए यादवों के राजा कंस के पास पत्र भेजा तब कंस की आज्ञा से बलवान धैत्य प्रलंब वहां आया उसका शरीर दो योजन ऊंचा था देह का रंग मेघों की काली घटा के समान काला था माथे पर मुकुट तथा कानों में कुंडल धारण किए हुए धैर्य सर्पों की माला से विभूषित था उसके पैरों में सोने की साकल थी और हाथ में गदा लेकर वह दैत्यकाल के समान जान पड़ता था उसकी जीभ लपलपा रही थी और रूप बड़ा भयंकर था वह शत्रुओं पर पर्वतों पर्वत की चट्टाने तथा तो बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ कर फेंकता था पैरों की धमक से धरती को कपवाते हुए रण दुर्मदैत्य प्रलंब को देखते ही भयभीत तथा तो पराजित हो विंध्य नरेश सेना सहित से सम्रांगण छोड़कर सहसा भाग चले मानो सिंह को देखकर हाथी भाग जाता हो तब प्रलम्ब उन सब पुलिंदों को साथ ले पुनः मथुरापुरी को लौट आया वे सभी पुलिंद कंस के सेवक हो गए नृपेश्वर उन सब ने अपने कुटुम्ब के साथ कामगिरी पर निवास किया उन्हीं के घरों में भगवान श्री राम के उत्कृष्ट वरदान से वे पुलिंद स्त्रियॉँ दिव्य कन्याओं के रूप में प्रकट हुई जो मूर्तिमती लक्ष्मी की भांति पूजित एवं प्रशंसित होती थी श्री कृष्ण के दर्शन से उनके हृदय में प्रेम की पीड़ा जाग उठी वे पुलिंद कन्याएं प्रेम से विवल हो भगवान की श्री संपन्न चरण रज को सिर पर धारण करके दिन रात उन्हीं के ध्यान एवं चिंतन में डूबी रहती थी वे भी भगवान की कृपा से रास में आ पहुँची और साक्षात गोलोक के अधिपति सर्वसमर्थ परिपूर्णतम परमेश्वर श्री कृष्ण को उन्होंने सदा के लिए प्राप्त कर लिया अहो इन पुणिंद कन्याओं का कैसा महान सौभाग्य है कि देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ श्रीकृष्ण चरण बिंदों की ब्रज उन्हें विशेष रूप से प्राप्त हो गई जिसकी भगवान के परम उत्कृष्ट पाद पद्म पराग में सुदृढ़ भक्ति है वह न तो ब्रह्मा जी का पद न महेंद्र का स्थान न निरंतर स्थायी सार्वभौम सम्राट का पद न पाता पातालोक का आधिपत्य न योग सिद्धि और न अपनर्भव मोक्ष को भी चाहता है जो अकिंचन है अपने किए हुए कर्मों के फल से विरक्त है वे हरिचरण रज में आसक्त भगवान के स्वजन महात्मा भक्त मुनि जिस पद का सेवन करते हैं वही निरपेक्ष सुख है दूसरे लोग जिसे सुख कहते हैं वह वा वास्तव में निरपेक्ष नहीं है परिपूर्णतम साक्षा गोलोकाधिपति प्रभु श्रीकृष्णचरण भोज रजो दुदुर्लभम अहोभाग्यम पुनंदीनाशेषत यमेंद्रधिष्ण्यम नो साौमीश नरसाधिपत्यम् नो योग सिद्धिम तो न पुनर्भव वा वात परम पदरजस्तु भक्त निस्किना स्वकृतकर्मफलर्विराग यदम हरिजना मुनिजो महात भक्ताजुस हरिपादज प्रसक्ता अन्े वद किल नैरपेक्ष इस प्रकार श्री गर्ग सीता में माधुर्य खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में पुणिन्धी उपाख्यान नामक दसवां अध्याय पूरा हुआ